प्रवृत्ति भरता देर प्रवृत्ति भर में देखा गया है पुराणों में कहा गया प्रवृत्ति ज्ञान का फल है उन दृष्टान्तों से मालूम हो रहा है कि ज्ञान का फल अप्रवृत्ति सिद्धांत तो के दिन नहीं ज्ञान का फल प्रवृत्ति भी देखने को मिल रहा है कहा कौन सी श्रुति देख लो जक्ष क्रीडन प्रतिम इति नोजी किम श्रुतिम क्या ये श्रुद्ध तुमने सुना नहीं है क्या ये क्या कह रहा है प्रवृत्ति कह रहा है ज्ञान का फल प्रार कर्मानुसारण कभी प्रवृत्ति भी हो सकता है कहीं निवृत्ति भी हो सकता है यही मौका मिल गया आजकल सब मंडले महंत तो ही कहते हैं हमारे प्रार्म प्रवृत्ति कह रहे हम तो ब्रह्म साथ हमारा हो हर निवृत्ति वाले कोई को दिखते ही नहीं है अब निवृत्ति रहना भी चाह रहा होते देखो बेकार बड़ा विद्वान ज्ञानी समर्थ होते हुए कथा प्रोशन नहीं करता किसी मन में नहीं बनता संभालता ही नहीं ये जो है आश्रम संभालने को डर रहा है उल्टा रूप लगाइए निवृत्ति में आपको जान ही नहीं देना चाहता ये भी हमारे जाति में ही रहे कर ये भी हमारे गुट में रहे नहीं तो अलग एक रहेगा तो लोग पहचान लेंगे फिर हमारी कीमत डाउन हो जाएगा कि असली साधु इसको मानेंगे लोग कहेंगे असली साधु बड़ा व्रक्त रहता है और निवृत्ति रहता है मस्त रहता है हमने ज्ञान की मस्ती में निवृत्ति पराण वालों को वैल्यू ज्यादा है ना प्रवृति पराण के अपेक्षा इसलिए प्रवृति पराण साधु चाहते नहीं कोई साधु निवृत्ति पराण हो जाए तो पापड़े में लपेटने के चक्कर पे रहते जब शिक्षण आ रहा श्रुति को न जानते व्यक्ति लोग ये शंका करते हैं उदासीन हो जाना चाहिए निष्प्रवृत्ति होना चाहिए अप्रवृत्ति ज्ञान का फल है रोग ही ज्ञान का फल है इसे उल्टा सिद्धार्थ तो श्रुति को न समझने वाले लोग करते हैं जक्षण छाने जक्षण कि वह नोप जन्म निधम शरीर वाक्योशी क्या श्रुति वाक्य मैंने नहीं सुना है जक्षण मने भक्षण खाति जब को क्रीड़न कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं बनता को को को है कोई प्रोग्राम पहले से प्रिंटिंग नहीं होता उन महात्मा में व्यक्त महात्मा होते हैं उनका भरोसा है नहीं चल रहा है क्या भरोसा है टाइप है वो तो आपके फोटो सेट भी नहीं है आपके पास तो कैसा मिलने ले लिया हमारे को वहां जाना पड़ेगा अमृत तारीख को और जिन मैंने प्रोग्राम बनाते रह गए जाते मैंने तो प्रोग्राम का लिस्ट बनाया था अनुसार ने बना नहीं था तो अपने को जान करके बनाया क्या लिस्ट नहीं जाने बना रहे हो गलत है इसलिए प्राथक्रम के अनुसार जो छोड़ेगा उसको प्रिंट नहीं हो सकता है लिस्ट खत्म हुआ उसके अंदर से आएगा चल यहाँ से मुकमंड उठाया चल दिया ऐसा है नहीं दाना पानी लोग हैं। कौन रुकेगा? सिर्फ रुकेगाकर्मा दिन कहा हुआ फिर वो फिर आपका संकल्प हुआ अरे दाना पानी खत्म हो गया है लेकिन फिर मैं यही रहूंगा जबरस्ती रह रहा हूँ पुरुषार्थ हो गया ना वो संकल्प अंदर से तरह चलो यहाँ से फिर नहीं फिर रहूंगा आपका अपना विचार हो गया ना आपका संकल्प थोप रहे ना हाँ खत्म हो गया तो चल देना है हम लोग अब बारह साल का संकल्प कर लिए हैं ये प्रार नहीं है ना इसे तय कर लिया हमें जाए बीच में कुछ भी हो जाए हम यहाँ से जाना नहीं है उसके बाद सर को प्रार्थकर अनुसार छोड़ देंगे अब तो तप करना है बारह साल का तप करना है अब प्रार्थकर अनुसार सिर्फ को जीने नहीं देना इस बीच में जो प्रार अनुसार हम रोटी आदि के लिए दौड़ेंगे नहीं कथापोषण दौड़ेंगे नहीं वहां में पर जी रहे हैं कि प्रागृत कुछ हिस्सा छोड़ दिया ले बिहार में जो है संकल्प कर दिया फिर बिहार में छोड़ जो ज्ञानी है जो पूर्ण रूप ने प्राक्रम को शरीर को छोड़ दिया है उसका आहार विहार सारे मामलों में क्या होता है प्राक्रम पर छोड़ दिया फिर वह कहीं संकल्प नहीं होगा मैं 12 दिन के लिए रहूंगा 12 घंटे के लिए रहूंगा बारह मिनट के लिए रहूंगा कोई विचार मन में नहीं है तो है नहीं है तो नहीं है कब उठ के कैसे कहां से चल दे कोई भरोसा नहीं प्रमुख क्या शरीर गुजारा जा रहा बैठा है तो बैठा है खा रहा है तो खा ले, नहीं तो नहीं, नहीं। सब कुछ प्रगक्रमा भी छोड़ना तब यह सब इस तरह का संकल्प नहीं हो सकता बारह साल ये वा ये वो दुनिया और कोई भी बातने घंटे घंटे कोई नहीं हम नियम में बंद रहे इस घंटा अभी पूर्ण रूप में प्रार्थ पर छोड़ा नहीं ये हमने स्वामी जी के बारे में स्वामी जी पूर्ण रूप से छोड़ा नहीं शरीर को तो, तो नियम बना दिया साढ़े चार साढ़े पांच बजे घंटा दर्शन दूंगा उसमें जो आएंगे उनसे प्रश्नोत्तरी मैं करूंगा बाकी टाइम नहीं करूंगा नहीं करूंगा ना संकल्प हो गया ना वो पुण्य प्र हैं पुण्य बैठे हैं कोई आ रहा है जा रहा है कोई भी हो रहा है बैठे हैं दृश्य देख रहे हैं उस दृश्य में प्राग्रम से कुछ बोलना है किसे वार्तालाप तो हो नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा बैठे लेटे तो आ रहे जा रहे देख रहे दे रहे है, आप देख रहे दुनिया को आ रहे जा रहे शर्म क्यों शर्म है मैं लेटे रहूं लोग आए जाए अच्छा नहीं लगेगा इसलिए एक घंटा में बैठे रहूंगा तब आना बाकी टाइम रह तबियत ठीक नहीं मैं लेटे रहूंगा तब कोई नहीं आना अभी में बंद रहे हैं पूर्ण छोड़ देंगे जब तब तो आपको कोई ये नहीं रहता है क्योंकि आपको दिक्कत है नहीं मिथ्या है शरीर मात्र चल रहा है पर चलने दो चाहे लेटा है चाहे बैठा है कुछ कर रहे हैं कुछ कर कोई देख रहे हैं देख रहा है देख रहे दृश्य है एक दृश्य दूसरे दृश्य देख रहा है चलने दो आपकी समझ नहीं है ना आप लेट रहे हैं कोई देख रहा है तो बुरा क्यों लगेगा तो बुरा लगना है नहीं कोई चीज को? ना अच्छा लगना है ना बुरा लगना है दोनों से पर उठ गए हैं तो प्रारत करने अनुसार शरीर लेटा रहे हैं चाहे बैठा रहे हैं चाहे कुछ कर रहा है लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे से कोई लेन नहीं आपको तो सारा नियम अभ्याप शरीर अपने प्रार्थ के अनुसार कुछ भी क्रियाएँ कर रहा है उससे दूसरों के से कोई लेन देन नहीं है दूसरों के आने जाने बैठने उठने प्रश्नोत्तरी हो कुछ भी हो पर कर्माधीन हो रहा वैसे कोई समय बंधन नहीं समय से बांधने का मतलब संकल्प पुरुषार्थ इसलिए में आना ये छोटे मार्ग जो रहते थे बैठे बैठे रहते चौबीस मिनट लेटे तो लेटे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है जा रहा ठीक है कोई बोला जवाब देने की प्रेरणा हुई प्रारम में नहीं दिए बैठे लेटे तो लेटे कोई दिक्कत बल्कि नीचे पाठ का टाइम में मंडलेश्वर जी पढ़ाते थे ना तो सब वहाँ बैठे रहे हैं महाराज के पास फिर इसे दिक्कत होगी यहाँ को बैठते नहीं तो कोई विद्यार्थी महाराज के दर्शन करके बैठे वो भी कुछ नहीं बोल रहे तो भी लोग वहीं बैठे हुए देख रहे हैं महाराज जी नहीं तो गड़बड़ हो गए महाराज जी के यहाँ कोई बैठते नहीं विद्यार्थी तो फिर कर दिया सेवा आदेश दे दिया सबके वहां से निकाल दो पाठ के टाइम ताला लगा दो वहीं बैठे हैं उन्हें मतलब नहीं कोई ताला लगा कि नहीं लगा कोई है सामने या नहीं है सेवक लोग उनको से बाहर कर देते ताला लगा देते जब में हो रहा है सुनोगा क्या नहीं बैठेगा कोई लेकिन उससे उनका कोई फर्क नहीं मैंने देखा क्या ताला लगा है लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे नहीं जा रहे, रहे, रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई और हमने ये भी देखा कभी ये नहीं कि सभी का प्रश्न जवाब दे मुस्कुरा दे महादेव ठीक है ईश्वर की महादेव की मात्र संबंधी हो और भी उचित प्रश्न हो तो जवाब देते नहीं तो उसके भी जवाब वो देते होती है ऐसे उसके लिए बिहार कोई स्त्री यान आदि ज्ञाति किसी के साथ भी विहार करना है कोई नियम नोपजन स्मरण करता क्या शरीरम उपजनम इस शरीर का नाम क्या है उपजन आत्मा आगे समीप में संबद्ध होकर पैदा होकर मरने वाला इसे इसका नाम उपजनम इस शरीर का भी उनको स्मृति नहीं रहती मेरा शरीर भी कोई चीज है वो बैठा हुआ है लोग दर्शन कर रहे हैं मैं प्रवचन दे रहा हूं कि कोई भी इसके बाद भान नहीं उस दृश्य अलग है उसे बिल्कुल अलग हो गया इसी इदम उपजनम शर्म पी न स्मरण असन्न न स्मरण इसकी स्मरण तक नहीं शरीर है मेरा शरीर है, बान कुछ है ही नहीं शरीरम शरीरमी उपजनम जनाना समीपे वर्तमान जनों के समीप विद्यमान होने वाला इधम स्वशीर न स्मरण इसका भी अनुसंधान न करता हुआ रहना श्लोक प्रतिम बिंदन श्रोत रण पदस्थ व्याख्या श्लोक में प्रतिम जो कहा है वो श्रुति में विद्यमान रमान सब की व्याख्या है तेरे पुराण से कहा पुराण में क्यों बोल पा श्रुति प्रवृत्ति कह रही है तो तब कहते हैं पुराणम अपनी औदासीन बोधन परम पुराण अप्रवृत्ति का विधि नहीं कर रहा है किसी किसके प्रारंभ ऐसा है वो निवृत्ति पुराण रह रहा है उदासीन भाव में रह रहा है वो उसका तात्पर्य अप्रवृत्ति या रोग या अनाशक्ति असामर्थ्य इत्यादि नहीं की पंक्ति में भरतादि के चरित्र को भरतादि चरित्र कायना है प्रारंभ कर वशात उनमें उदासीन भावना थी नहि भरता भरतादियों का कथाओं को आप देखोगे इस वक्त ये नहीं लिखा वो भोजन भी नहीं करता था पत्थर जैसे रहता था ऐसे ले कोई लाके खेला खिला दे तो खा ले देते नहीं आहार आदि संत्य को भी संत्याग करके भरतात्य स्थान नहीं कुछ कभी ऐसा रहे ऐसा नहीं देखने को मिलता का लकड़ी और पत्थर समान हो रहे हो ऐसा कहीं वर्णन नहीं है फिर उनमें जो अप्रवृति दिख रही उदासीन भाव गह रहे हैं ऐसा उदास भाव क्यों आया उनमें ब्रह्म ज्ञान के पश्चात संगीता उदास संघ का भय से उदास भाव गए क्योंकि पहले भी क्या हुआ संघ का भय है ना जड़ भर जी का जीवन में क्या क्या था हिरण में आसक्ति हो गई एक मरता हुआ हिरण को देखकर बचाने के चक्कर फंस गए संघ भय है ना ये मेरी वो देख करते मित्र समझ गए होते तो उसको बचाने को जाते क्या क्यों बचाने जाएंगे तो है है हो गया गया जाने दो एक कमी थी ना ये संग दोष का उसके भय से उन्होंने पहले का स्मरण है उनको पूर्व जन्मों का हमने संग भय संग किया नतीजा क्या हुई वो बजरे को लाया अब लंगोटी की कहानी बन जाती है। है, लंगोटी को चुहे ने काट दिया और चुए पर नाराज हो गया महात्मा अब क्या करें चुहे परेशान करें कब कब काट करेंगे कितने काट देंगे इस बिल्ली लाए अब बिल्ली के लिए दूध कहा से आएगा बिल्ली दूध लाने के लिए गाय लाए दूध के लिए बिल्ली के लिए दूध चाहिए और गाय के लिए चारा कहाँ से लाएंगे चलो कोई चार गोभी का सीटी खरीद लिया और घास काटे सब कौन करे एक पत्नी बोले आए दो बच्चे भी हो गए लंगोटी <laughs> <बन जाएंगी> <laughs> की कहानी बन जाएगी पूरी और काट भी अच्छी मैंने चलो सही व्यक्त होता वो झोपड़ी में आगे लगा के चला छोड़ के चले जाते झोंपड़ी में चूहे हो गए हैं झोंपड़ी चले जाओ दूसरे झोंपड़ी बना के बैठ जाओ गाँव को कह कहते भाई दूसरे झोंपड़ी बना दो दूर में हमारी। जिसे बहुत छुए हो गए अब वो लंगोटी में आ सकती थी ना वो चक्कर और गृहस्थी बन गया साधक महात्मा उसे भी मेरी तीर लड़ाई कर जाते आश्चर्य की बात इसीलिए संग दोष इस भय से उदासीन भाव में रहना अनिकेत गीता में क्या कहा? मकान भी नहीं हो अजी महाराज बोलते थे कभी कुटिया नहीं बनाना कभी पेड़ नहीं लगाना तो राम जी महाराज की रुचि ना वो कहाना तो पता नहीं क्या उनके मन में आ गया वहावजा पत्र फंसा उनको अच्छा लग गया क्या झोंपड़ी बना दिया फिर वहां रुद्राक्ष पेड़ लगा दिया जो <laughs> देखते थे उसके भी पीछे चलना पड़ गया कर्म कहो चाहे जो भी कहो लोग देखेंगे कि कर्म था उन कैसे हो गया कारण क्या आप, आपने लगा दिया लगाने क्या करना पड़ा बड़ा पाउंड्री बनाओ तार बाड़ लगाओ फिर भी गाय आ जाएगी तो क्या करेगी क्या भगाओ भगवान मारो पत्थर मारोरा न पेड़ पौधे लगा दिए है तो दोष आ गया और फूल लगा दिया तो दूसरा के फूल तोड़ देगा तो फिर सब गुस्सा होगा आसक्ति हो जाती है अपना लगाए हुई चीज मैंने पता नहीं आप मैंने लगाया है हमने एक ब्रह्मजा को देखा तो शुरू श्र में जब नया आश्रम बना था ना सुशन संतान के तब शुरू में था वो उसने कुछ फूल फल लगा दिया बड़ी साल बाद में करीब पांच छह साल बाद आया अपने बड़ा हो गया महात्मा हो गया महंत हो गया कहीं आसाम में भगत ज्योत को लेकर आया उनको दिखा देखो ये हमने लगाया है ये गुलाब मेरे मन में हसी आई देखो कितनी आ सकती ना उसका जमीन था आश्रम था ना कुछ ना राह पढ़ने के लिए आया था पेट लगा दिए और उस पेड़ों को याद रख रहा और उन भक्तों को दिखा रहे देखो मैंने गुरु सेवा में ये सब किया था पेट आप लोग भी करोगे जब भक्तों के साथ तभी आओगे ना तो दिखाओगे देखो हमने यहाँ पर काम किया था यहाँ पत्थर ढोके डाला था ये किया था कहना पड़ता है उनको प्रेरणा देने के लिए करना भी पड़ता है आप लोग भी करो गुरु आसन प्रेरणा के कर रहे हैं तो अच्छा पाप अपने प्रसन्न कर रहे हैं तो पाप गलत वो नहीं करना के लिए ए, गड़बड़ यही है ज्यादातर लोग अपने दिखाने के लिए कर देखो हमने इतनी गुरु सेवा करी उसके लिए कर हो तो गलत संग का से वो उदासीनता को प्राप्त हुए थे इसी बाधुता में कहा उदासीन उदासीन प्रसंग हुई थी ना जोड़ दिया देख प्रश्न उठा है संघो भी कुदर जो ब्रह्म ज्ञानी है चेस्टों कुदरते न संग और से क्या संग मिठ्या है। मिठ्या जब आ संग में भी तो गया। फिर संग को त्यागने की इच्छा संगी बद्ध लोके निसंग परितज्य सर्वदा सुख विच्छता विरंजन एकल निरंजन एकल निरंजन दो दुखी है? दो नहीं दो सुखी तीन दुखी चार में खेती एकल निरंजन दो सुखी तीन में दुखी चार में खेती हिंदी में लोग कहा अकेले हैं तो बिल्कुल निरंजन है वहां कोई ले है जब तक तो दो सुखी है। तीन है तो दुखी हो जाओ कुछ नहीं छटपट होगा सारे फिर खेती बाड़ी करने लग जाओ झंझट झंझट बढ़ेगा उसे जा तो वहां लड़ाई हो जाएगी चक्कर क्या हो गया 10 हो गए झंझट बढ़ गया वो तो अकेले है अभी भी अकेले है नहीं रह सकते किसने कहा वो अभी भी अकेला ही है जगत पहला ही नहीं हुआ नहीं कहा उसके अंदर इच्छा भी नहीं है ये तो जिसको अज्ञान है जिसको जगत दिख को समझाने के लिए जगत कैसे आया कह दिया एक रमते। ये एक आंदरतेला नहीं रह सकता है है वो तो सृष्टि कैसे आई उसको समझाने के लिए कल्पना किया जैसे बुढ़िया लोग अब नाते पोते को समझाने की बातों को कहानियां बना लेती है एक जमाने में एक राजा था शुरू करते हैं। कौन <laughs> कौन था कौन नहीं? था। उसकी एक महारानी थी बड़ी दुष्टा थी कहानी तो बना लेते हैं। कहानी तो है अब कहीं से शुरू कर लो कहानी, जैसा भी शुरू कर लो मर्जी आपकी कहानी बनाने वाले <laughs> नहीं, नहीं। यार कहा शुरू कर दो उल्टा एक जमाने एक राजकुमार था शुरूआत करो उसका पिता जो राजा थे उल्टी चल गई ना <laughs> राजकुमार से राजा तक राजा से फिर उसे एक राजकुमार पैदा हुआ था बोलो बात यहाँ से शुरू करते हैं लोग अपने अपने तरीके से कर लेते हैं मनोरंजन का मामला है इस तरह से हमने अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए हमने भी कल्पना शुरू की कल्पना करो और फिर वो इसको निषेध कर दिया वास्तव में हुआ ही नहीं संगी बद लोग में क्या देखने में मिलता है जो संगी होता है वो बंधन में फंस जाता है निसंग सुगम निसंग होता है वो वह सुखानुभव कर देता है तेरह संग परित्याज इसलिए संग हमेशा ही परित्याज होता है सर्वदा सुखम इच्छता जो सर्वदा सुख को चाहने वाला है उसको संग जरूर चलना चाहिए जिसको टेम्पोर सुख चाहिए और साथ साथ कभी कभी दुख भी अनुभव करना चाहता है उसको संग अपनाना चाहिए जो सुख दुख दोनों सदा चाह रहा हो वो व्यक्ति संगी हो और जो केवल सुख चाहता हो उसको तो निसंग ही होना चाहिए अब उसमें भी लोग अपने अपने तरीके से गैंग कहेंगे अंदर से निसंग होना जरूरी बाहर से जब कुछ भी हो, होते तर्क में पलटा बदल देते झट्टी थी हम कहते जो अंदर से निसंग हो गए बाहर का संग कहाँ रह जाएगा ये सोच रहे हो आप अंदर से निसंग हो गए तो बाहर का संग रहेगा क्या तो कटेगा ऑटोमेटिक तो कैसे मैंने बताओ सुषुप्ति में तुम अंदर से निसंग हुए थे कि नहीं हुए थे अंदर कि नहीं सुषुप्ति सुषुप्ति सुषुप्ति में में में तब तब का है जब भी दोष रूपी के साथ आप जा रहे हो संग नहीं रह गया जब तो ये कैसा हो सकता है विवेक पूर्वक में निसंग में जाऊं और फिर भी बाहर का संग रह जाए हो सकता है क्या असंभव इसे सब कुतक लोगों का हम भले अंदर से निर्लित हैं, बाहर से हो रहा है चल रहा है अरे सब जो ढोंगी लोग ऐसे बोलते हैं तर्क देते हैं। जब चल रहा सो रहा था मैंने क्या कर रहे हो अरे नहीं अंदर से जब हो रहा है ना बाहर <laughs> <हाद> <laughs> से क्या हो गया यार कुछ कुत्ता अंदर से क्या होगा फिर सुखाओ सब हो ही रहा फिर बैठे क्यों हो ले लेटर ले सो ले रहे तो अंदर जब चल रहा है बैठते क्यों माला बैठते क्यों माला सब ये सब लोगों का ऐसा नहीं होता है। अंदर से संग नहीं है तो फिर बाहर से भी कोई संग नहीं हो सकता किसी प्रकार का संग नहीं है मान संग सेवा सज्जत्वे संग त्यज्ते त्यज तो अंतसंगशन तो बहिर्व्यवहार जन कथम उच्यतेनस मन सेग मनसंगा बार अन्तसंग अन्तसंग मानस संग अंतसंगशन अंतसंगशन्य मैंने व्यवहार जन कथम उचित है फिर वहां बारे बार को लेकर के अग्ञा जन कदम उचित अग्नवाद कथम क्यों करते हैं लोग शास्त्र शास्त्र का शून्य होने लोग ऐसा बोल देते अज्ञात्क्य मूर्खाण निर्णय सिद्धांत उच्चते शास्त्र हृदय शास्त्र को नहीं जानते हैं ये मूर्ख लोग अन्य अन्य प्रकार से व्याख्यान करते हैं शास्त्रों में रहने मूर्खों का निर्णय उसमें क्यों हम पछड़ने में पड़े बेमतलब मूर्खा नाम निर्णय तू आस्था हमें अपने सिद्धांत तो से मतलब है अस्मत सिद्धांत तो इसलिए हम अपनी सिद्धांत को बताते कहां तक हम पछड़े पड़े एक मूर्ख है थोड़े संसार में है? एक दो मूर्ख होते तो उनकी कहावा बात बोले उनको समझाया भी जाता यहाँ तो जितने पैदा हो रहे हैं तो मूर्ख ही पैदा हो रहे आपने आगे हैं आपने अपने जो पढ़े लिखे कहा महामूर्ख निकल रहे हैं अब करें तो क्या करें अनपढ़ मूर्ख को समझाया भी जाता है पढ़ा लिखा मूर्ख को तो समझाना बड़ा मुश्किल होता तो है बहुत ही सठता इतने ज्यादा उनके अंदर दुराग्रह रहता है पूर्वाग्रह रहता है अभिमान ना पढ़ा लिखा और आपको क्या समझे महात्मा का अरे महात्मा स्कूल तो जा ही नहीं पाया इसलिए साहब तो पढ़ लिख दिया स्कूल में फेल हो गया होगा इसने आगे पढ़ना राम गीता पढ़ लिया और चौपाई पढ़ के बोलने लगा है। यही दृष्टिकोण है आजकल पढ़े लिखों का आजकल पढ़े लिखे लो लोग क्या समझते हैं यही समझते हैं कि ये गीता रट रहे हैं चौपाए रट रहेगा मतलब स्कूल पढ़ा नहीं कर पाया वहां का फेल सोसाइटी का फेल्यू बता मतलब फेल्यू सोसाइटी में जो वहां जी नहीं सका नौकरी मिली इसको ना लड़की मिली इसको कुछ भी नहीं मिला धक्का गया संसार से वो उन्होंने धक्का मार के बाहर संसार के लायक नहीं कहा तब अपना राम राम करने ऐसे मानते साधु इसलिए जान लेते न पढ़ा लेता है जोड़ते। इतना पढ़ लिख करके साधु बन गया फिर आपको मानने लगेंगे तो और सब खुद मूर्ख मूर होते हैं। एक कितनी संप्रदाय है किसको तो किसको तो समझाया जाए इसलिए अस्मत्त है हमें अपने सिद्धांत समझाने से मतलब है आपको तो पसंद आता है सिद्धांत सुनो समझो नहीं तो आपके मूर्ति में हम उस खिचड़ी में नहीं पढ़ना चाहते हैं रामानुज ने क्या कहा रामानुज ने क्या कहा ने ने अमुप ने अमुप ने अमूक अमूक अमूक विचार करना नहीं है तरी कि हृदय शास्त्र आयु इतनी है कहा इसलिए श्लोक साफ है बारम्बार हम लोग सुनते हैं सुनाते हैं अनंत शास्त्र बहुवेदित अल्प कालश्च विघ्ना यारभूत तदुपासी हंसत श्रीराम भूमिश्वर अनंत शास्त्र बहुवेदी शास्त्र में अनंत अजान्योग्य पदार्थशास्त्र में अनेक अल्प से कलेन आयु मिले पचास वर्ष उस बीस प्रतिशत तो बीती गई बेकार अबाग्य उस आयु में भी खाना पीना सोने का टाइम काट दो तो बचेगा कितना अन्य व्यवहार को सब निकाल देंगे तो बचेगा कितना बचेगा मुश्किल से पंद्रह साल बीस साल बचेगा आई संभावना निश्चय नहीं क्या भरोसा पंद्रह मिनट में रहना रहे संभावना की बात अल्पस्य गह से बिक्र भी बहुत उसमें भी कोई गारंटी नहीं आप स्वस्थ रहेंगे बीमारियां आ सकती चिंतन नहीं हो सकेगा पढ़ नहीं पाएंगे इसलिए कहते हैं ये जो सारभ है वही ग्रहण करना शास्त्रों का भी सार की ऊर्जा पूरे शास्त्र में भी वह समुद्र है, विशाल समुद्र शास्त्र एक दो ग्रंथ थोड़ी है नालंदा यूनिवर्सिटी जो तो बताते लाइब्रेरी कितनी लैंग्वेज चौड़ी लाइब्रे कितने शास्त्र बने संस्कृत के तो थे वहां और पाली भाषा दो भाषा के थे वहां इतने ग्रंथ थे आज भी जितने संस्कृत का संग्रह करो जितने छपे हुए हैं संस्करण जहां जहां पूरे भारत विश्व भर से इकट्ठा करोगे ना पूरे ऋषि पुस्तकों एक भी मकान खाली ऋषि मकान में सब मकान पुस्तक भर जाए इतनी है सभी पुस्तक हर संप्रदाय का निकालो हर शास्त्र ले लो बौद्ध जैन धर्म सब धर्मों का ले लो इतनी शास्त्र तक पड़ता है इसे कहते हैं कि शास्त्र शास्त्र सार है उस ग्रहण कोस क्या है वो सार सारित वैराग्य बोधो परमा सहायास्ते परस्परम प्रायेण सह वर्तन क्वचित क्वचित तीन चीज को जीवन में अपनाना है वैराग्य बोध और बस तीन चीज जीवन में अपनानी चाहिए वैराग्य ज्ञान और उपराण निवृत्ति उदासीनता संसार के सकल व्यवहार की प्रवृत्तियों से उदासीन भावना को अपना तीन चीज होनी चाहिए यह सहाय परस्पर क्यों ये तीनों एक, तीन एक दूसरे के सहयोगी है बिना वैराग्य ज्ञान नहीं का बिना ज्ञान को उपराण नहीं होगी उपराण के बिना वैराग्य नहीं होगा ये तीनों एक दूसरे के सहयोगी है एक दूसरे के प्रति मदद करते हैं ज्ञान के ना वैराग्य भी नहीं होगा इस संसार की अनितता नित्य नित्य ज्ञान होने जरूरी है वो ज्ञान से वैराग्य जितना वैराग्य बढ़ेगा उतना ज्ञान मजबूत होगा दिखाई देते हैं लोग राम भी, भी, भी तीनों एक साथ एक दिखाई देगा अधिक प्रायः कहीं कहीं पर आप क्या देखते केवल वैराग्य है उस पर भी विचार होगा क्या ऐसे रहना ठीक है उसे मुक्ति होगी कि तीनों होना जरूरी मुक्ति बताएंगे पहले प्रत्येक का स्वरूप बताया वर्ण तीन तरह से है तीनों में प्रत्येक में हेतु स्वरूप और प्रत्येक का कारण जानना जरूरी है वैराग्य का हेतु क्या है वैराग्य का कारण क्या है वैराग्य क्यों होता है वैराग्य का कारण और वैराग्य का स्वरूप क्या है और वैराग्य का फल तीन चीज प्रत्येक जैसे ज्ञान का साधन ज्ञान का स्वरूप ज्ञान का फल उपराम का साधन उपराम का स्वरूप और उपरम का फल प्रत्येक तीनों चीज जानना पैदा जरूरी है परिहारेन, अवस्थाना अभेद का वैराग्यदी पर एक दूसरे के परिहार के द्वारा अवस्थिति देखने को मिलता है इसीलिए आपको एक ही माननी चाहिए तीनों अभेद ही है क्योंकि हमने देखा वैराग्य केवल अज्ञान ज्ञान केवल उपरां नहीं अत तीनों मिलकर की एक ही है तीन अलग चीज नहीं है ऐसा कोई आशंका कर सकता है तब सिद्धांत के नहीं नहीं, आप उसका साधन स्वरूप और फल का चिंतन कर मालूम होगा तीनों भिन्न चीजें हैं और एक दूसरे के सहयोग देते हैं एक तीनों एक नहीं है तीनों एक नहीं है तीनों के का साक्षात एक क्रम से हो ऐसा भी नहीं है एक दूसरे के, के प्रति कार्य कारण है वैराग्य प्रति ज्ञान कारण बनेगा ज्ञान के प्रति वैराग्य कारण बनता है एक दूसरे के प्रति कार्य है अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग, अलग प्रकार से बनते जाते हैं अंतिम स्वरूप आपका स्वरूप है ना मुख्य होगा उसमें क्रम, मुख्य व्यवहार करेंगे उसमें। वो व्यवस्था देने के लिए कब बात कह रहे हैं पहले तीनों का भेद समझ तीनों का भेद कैसे आएगा उनके साधन उनका स्वरूप उनके फल के दर पर होगा हेतु स्वरूप कार्याणी भिन्ना गंतव्य शास्त्रार्थम प्रता शास्त्र कार्त को समय से अलग अलग खोल के जो देखता है जो समझता है शास्त्र के रहस्य को अलग अलग करके परत परत खोल करके जो समझता है वह व्यक्ति जानता है वैराग्य ज्ञान और उपरती तीनों एक नहीं है उनमें शांकर्ता नहीं होता उनमें आपस में एक दूसरे नहीं होता तीनों भिन्न-भिन्न चीजें हैं यथावत उसको स्पष्ट जैसा है वैसे समझा न भिन्नानी असंकर, ये शाम असंकण ये तीनों भिन्न भिन्न हैं इनकी सांकर्ता नहीं है क्यों क्योंकि इनका यह तीनों चीज अलग अलग क्या हेतु स्वरूप पहले वैराग्य का बता रहे तत्र वैराग्य से हेतु वैराग्य के प्रति तीन तीन चीजें वैराग्य संबंधी का मैं वैराग्य का साधन, स्वरूप और वैराग्य का फल तीनों दोस दृष्टिता असाधारण हेत्वाद्या वैराग्य वैराग्य के तीन उसके साधन क्या है वैरागर का साधन दोष दृष्टि ये सब संसार के पदार्थ शरीर मन बुद्धि अहंकार ये सारी चीजें हमें दुख ही देते हैं कला जो सुख देते हैं वास्तविक वो सुख नहीं है स्थायी नित्य सुख नहीं है अपने आनंद स्वरूपदारों का सुख नहीं है अतएव इनके द्वारा प्राप्त होना सुख अनित के नाते इनके अंदर प्रशुद्ध के प्रति मुझे प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए दोष दृष्टि आना चाहिए दोष दृष्टि से ही आपको जो है वो दोष होता है जब तक संसार के पदार्थों तो में दोष दृष्टि जागृत नहीं होता राग दृष्टि जब तक है तब तक, तक आसक्ति बढ़ती है गुण दृष्टि है ये अच्छा है तो गया वुट्टी वो उसके पीछे पड़ गया ना दे कोई भी चीज में आपको महसूस होगा ये अच्छा है तो उसका वियोग हो तो दुख होगा और उस तो संयोग के निरंतर प्रयास करे रहोगे फिर जो संयुक्त है आपको प्राप्त है के लिए प्रयास कि हमसे अलग ना होगा मिल गया है ना ये अच्छी चीज थी और मिल गई है अब खराब ना हो तो जाए कि हमसे अलग ना हो जाए चौबीस घंटा उसी का पीछे लग रहा बनाए रखने के लिए होता तो है कोई भी चीज इसलिए कहते हैं हम लोग शास्त्र के लोग जिसको अपने प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी अपने आप सहज में आ रहा है जा रहा है फ्री में आ, फ्री में गया है, तो दुख नहीं होगा आप अच्छा है खरीद लोगा ना तो वो गड़बड़ा जाए तो दुख होगा इसलिए अच्छा है इस बुद्धि से कोई चीज खरीदने में भागना नहीं करना प्रारे न संतुष्ट अपने आप आगे कोई दे दिया तो ठीक है बड़ा उपयोग तो करो एक इच्छा चाहिए बिगड़ गया तो गंगा जी में डाल दे रिपेयर हो गया तो ठीक है नहीं हो तो गंगा स्वागत स्वाह अनाशक भाव रहेगी तब अपने आप आए वस्तुओं में अनाशक भाव रहता है अपने परिश्रम से रात जो खरीदा वस्तु हो तो फिर उसमें बड़ा परेशानी होगी इसलिए कहते हैं हर चीज में दो दृष्टि देखो यद्यपि हर चीज में गुण भी है दोष त्रुणात्मक है माया में जगत त्रुणात्मक लेकर गुणता दिखाएगा तमाश को लेकर दोष दिखेगा को नजर से देखोगे उस पुस्तक को गुण दृष्टि देखोगे तो पानी की इच्छा हो जाएगी वो ये ध्याय तो विषयानपु संगस्ते शिल जायते संघासन जायते काम कामा, कामा क्रोधो भी जायते गीता में सारा अंत में विनश्य इसे विषय का ध्यान करना ही नहीं यदर छा आला संतुष्ट तो सिद्धांत रहना अपने आप जो आगे बताए तो ठीक था, था नहीं मिला तो भाड़ मिला हमें प्रवृत्ति बनानी पड़ती है अभ्यास करना पड़ेगा क्यों सब दो दृष्टि देखो दोष दृष्टिया दृष्टि ये स्वरूप हो गया और वैरागिका ने हेतु हो गया वैरागिक स्वरूप क्या है जिहासा च जिहासा क्या वैरागिक आ गई तो क्या होगा हर चीज को त्यागने की इच्छा होगी किसी चीज को पकड़ने की चाह नहीं होती है अंदर से बाहर बाहर तरीके से हर चीज को त्यागने की स्वरूप साधन हो गया दो सृष्टि स्वरूप है जिहासा और फल क्या है पुनर्भोग, था। पुनर्भोग में दीन भाव नहीं था। कोई चीज मान लो नष्ट हो गया पुनः नहीं मिली तो परेशानी नहीं, नहीं।, नहीं है अरे बहुत दिन से भंडारा ही नहीं मिला अरे बहुत दिन से कोई मिठाई का डिब्बा ही नहीं लाया ये दुख नहीं होगा मन में आ गया तो खाया नहीं, तो नहीं। बहुत दिन से कोई फल ही नहीं लाया आश्रम कोई आता ही नहीं में मन में आता है नहीं नहीं होना चाहिए <laughs> संतुष्ट रहो इस क्यों निकल महा आपके पेट मिठाई जाना है तो आपके प्रार क्रम है तो कहीं ना कहीं से भगवान भेजी देंगे वो तो चुकेने वाला है नहीं आपके कोटा को कभी काटेंगे नहीं भगवान? दुबारा इसे आप उसे लिए पुरुषार्थ मत करो आपकी कोटा आपके आएगा ही न प्रकार है। इसे उसकी चाहना नहीं चाहिए उसके लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए स्मरण भी नहीं करना चाहिए तो पुनर्भोग मामले चौर थे पशु जी का अभिषेक करती है और हजार गुलाब फूल सांप बोलते हो ना गुला बो, गुला हजार गुलाब फूल बहुत गुलाब पेट लगाए थे हजार फूल रोज घटक करते थे और हजार फूलों से फूल से शासन नाम बोलते थे शिवलिंग बड़ा था वो तो तो हजार है ढेर हो से और उसके बाद पाठ करते थे पाठ करते वक्त मान लो गिर गया खुश हो आज जरूर शेठ आएगा शेठ जरूर आएगा शिवजी प्रसन्न शिवजी प्रश्न आज हमारी पूजा जो तो रहे, पूजा प्रसन्न हो हैं। बता रहे का फल मिलेगा। और आश्चर्य की बात है सचमुच में कोई था। सचमुच आठ बजे तक निपटते थे दस बजे तो से पहले सेट आता था मिठाई फल फूल टोकरा टोकर लेकर जरूर आता और ऊपर से दस हजार पांच हजार को चढ़ाता महात्मा की जो है प्रैक्टिकल चीज है देखा हो सिद्ध वस्तु ये गलत है इसके लिए पूजा नहीं करना चाहिए पूजा इसलिए कर रहे हैं कि भाई ये फूल गिरे और है। उसके लिए कर रहे हैं इसे निर्भर होता है कौन किस लिए पूजा कर रहा है किस उपासना कर रहा है भोगेशु बीनता है ना वो वो चाहते शेताए फल फूल लाए मिठाई लाए दक्षिणा चढ़ाए वो चला भी जब आगे और चार छे दिन हम मावा मंगाते नहीं खाते रहेंगे तो कुछ है। इसी दिन चाहते दक्षिणा भी चढ़ा दे जाएंगे मोटा माल तो ये जो है भोग भी दीनता है वैराग्य कलक्षण वैरागी का फल है भोगेशु अध क्या होगा ध्रिक शाला संतुष्ट उसका फॉर्मूला होगा उसका सिद्धांत होगा जिसके अंदर वैराग्य है वो ध्रिक शाला संतुष्ट पर जीता है वैराग्य नहीं है वो पाने के लिए पूछा असाधारण हेतवाद्या वैराग्य का असाधारण कारण स्वरूप था उसकी, और उसके असाधारण स्वरूप बता दिया असारण फल भी बता दिया गया इधानी तत्वोध से कारण आदि दर्शित तत्वोध कारण आदि बता रहे बोध दिव्यांग कारण आदि क्या है श्रवणादि त्रिन् तद तत्व मिथ्या विवेचन पुनर्ग्रंथे अनुदयो बोधी त्रयोग मता ज्ञान दिन ज्ञान का साधन क्या है श्रवण मरण विधाशन एक ज्ञान का साधन और इसका स्वरूप क्या है ज्ञान का तत्वों में मिथ्यात्व का निश्चय तत्व मिथ्यात्व विवेचनम सत्य और मिथ्या का निवेचन कर गया। करके अलग करके पृथक करके स्वरूप में सत्यता का भान स्वरूप से दिन में मिथ्यात्व का दृष्टि यह निश्चय एकदार्श ज्ञान है यही वास्तविक ज्ञान का स्वरूप है और ज्ञान का फल क्या है पुनर्ग्रंथे अनुदय दो बार अध्यास ना होना ग्रंथि क्या है ताज अध्यास का नाम ही ग्रंथि है और ताज्यास व ग्रंथि का दो बार उदय न होना ही ज्ञान का फल त्रयो एक मता बोधस्त्री बोध का हेतु स्वरूप और फल आदि शब्देन श्रवणादि आदिश्देन श्रवण आदिश्जा मनन निध्यास निगृहते हैं आत्मरद्रोतमंत्र निध्यास्तव्य इत्यादि आत्मदर्शन तो साधन श्रवण्द आत्मदर्शन तो साधन सेधान क्या है श्रवण ज्ञान हेतु तत्वस्थंकारादेद्ञान और वे जो, का जो होता है, का है, है। अन्योन्य का का दोबारा होता यही ज्ञान फल बात बता रहे हैं। यमादि, यमादि, अहंकार इत्यादि संक्षये उपरतेमा यम नेम आसन प्राणायाम प्रत्यार धारणा ध्यान समाधि ये है उपृत्ति के साधन और उपृत्ति का स्वरूप क्या है धीरोध चित्त वृत्ति निरोध ये जी का निरोध चित्त का निरोध ही उपृत्ति का स्वरूप है और फल क्या है व्यवहार संशय बाह्य अनावश्यक सदर व्यवहार का संशय साथ शरीर का यावत काल स्थिति की आवश्यकता है तावत का स्थिति पर्यंत के लिए आवश्यक भोजन आदि भिक्षा आदि में प्रवृत्ति मात्र होता है उस क्षति सारा व्यवहारिक प्रवृत्तियां समाप्त तो शरीर जिंदा रहना है ना प्रवक्रम के लिए शरीर कैसे जिंदा रहेगा प्रारान लीजिए अभी और दस साल जीने को कह रहा है इस शरीर को शरीर और दस साल प्रवत की वजह से जीना है तो कैसे जिएगा बिना रोटी पानी का का टेट्टी की जाएगा ना डोल डाल नहीं जाएगा इतने के लिए छूट है छूट का मतलब क्या वो प्रारमेश प्रकृति का स्वभाव शरीर से होना है भूख लगेगी रोटी खाएगा का होगी सोच होएगा ऐसी जो सही स्थिति मात्र के लिए आवश्यक है न्यूनतम व्यवहार न्यूनतम व्यवहार होगा तो चित्त तो का का का है। है ज्ञान फल चित्त अपने आप हो ना? जब ज्ञान हो गया चित्त जा रहे यमा दिख कहा कि साधन कोटी में नहीं है उपरिति का फल बता जब आप उपराम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने बुद्धि का वृत्तिरुद्ध हो जाएंगे उपराम का स्वरूप कथन है साधन नहीं बोल रहे हैं ज्ञान का साधन ही बता रहे हैं ये उपराम का स्वरूप कथन हो रहा है धीनिरुद्ध और उपराम का फल क्या है व्यवहार का समक्ष की चर्चा हो ज्ञान की चर्चा ही नहीं हो रही है उपरदय है यदि असंकर इसका देख लेना अभी वैराग्य का फेत तो क्या था दोष दृष्टि ज्ञान का हेतु तो श्रणवर्णिध्या का हेतु तो व्यमादी अष्टांग इनों का साधन अलग हो गया स्वरूप में भेद अंतर एक वैराग्य का स्वरूपा स्वरूप सत्य मिथ्या विवे। का विवेक सत्यमिथ्या का विवेक उपृति का स्वरूप धीनिरोध स्वरूप में भी अंतर हो गया फल में भी अंतर वैरागी का फल बता दिया था भोगेशनता ज्ञान का फल और अध्यासानुदाय का फल व्यवहार का भाव फल में भी भेद हो गया अच्छे तीनों भिन्न वस्तु हो गया अच्छा इनका आपस में कोई शांक दोष नहीं है आपस में मेंस दोष भी नहीं है एक दूसरे के प्रति कार्य भाव है परस्पर व सहयोगी होते हैं कैसे वो तो बताएं